ओ जे सुधा वरण मृवर विमल जो दायक फल चार दुष्या राम चंद्र की जय पवन सुध हनुमान की गयो भय दो संख्या तीन सौ पालस के बाद सवई भात मुही दीनी बढ़ाए निज जन जानी न अपनाए स दस सादसा करहीं तलप को टिक भर ले था मोर भाग्य राउर गुण गा था कहीं न सिरा सुनहुर गुना मैं कसुकाऊ एक बल मोरी तो मरी झोसन सुठ थोड़े बार बार मांगहू कर जोरें जोरे। जन परिहर कर्ण जन भोरे अन बर वजन प्रेम जनुषे पूम राम परितोषे पर कई बर विनय ससुर सन मानी चु कौसुक वशिष्ठ सम जानी गिनती बहुर भरत सन चीनी मिलिश प्रेम पुण्याशिष दीनी मिले लखन ऋतुसूदन तो दीनी शशीष महेश तो रे परस पर प्रेम बस फिर फिर नाम शीश कहीं पर पर राम चंद्र की गये पवन सुख हनुमान की सब की गये विस्मरण कर जनकपुर के नगर के बाहर बराब की विदा हो रही है और जनक जी ने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की स्तुति काम किया भगवान श्री राम जी की महिमा गायी की भगवान राम परमात्मा है योगी लोग इन्हीं को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं परमात्मा को प्राप्त करके वो काम क्रोधात से मुक्त हो जाते हैं ऐसे परमात्मा जो वो जनक कहते हैं हमको नेत्रों के विषय बने मैंने हमको अपने नेत्रों से सामने साक्षात दिखाई दिए उनके दर्शन का इसके लिए कहते हैं ये बहुत बड़ी भाग की बात है जब ये परमात्मा कृपा करता है अनुग्रह होता है तभी ऐसी स्थिति होती है कोई व्यक्ति बरबस परमात्मा को प्रकट कर नहीं सकता लेकिन यदि भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति विजय में है परमात्मा ने कृपा की तो फिर वो स्वयं सामने आकर के प्रगत हो जाता है ये उसकी कृपा और उसकी अनुकूलता बिना परमात्मा के अनुकूल हुए इस प्रकार का नहीं हो सकता तो सामने आवे प्रगत हो जाए दर्शन दे दो इसलिए कल देख रहे की दोहे की जो अंतिम पंक्ति सिद्धांत रूप में है वो गणेश जी कहते हैं वो याद रखने की है कि सब लाभ जगजीव कहाँ भय ईश अनुकूल ईश्वर अनुकूल होने पर परमात्मा के अनुकूल होने पर जीव के लिए सब लाभ मैंने जीव को परमात्मा की भक्ति करना चाहिए उसका स्मरण करें, ध्यान करें, उपासना करें, किसी में जीव का कल्याण सब प्रकार से लाभ सब प्रकार से लाभ के मैंने भौतिक लाभ भी है आंतरिक लाभ भी है मन बुद्धि के शुभ भी होते हैं निर्विकार भी होती है शांति भी प्राप्त होती है आनंद भी प्राप्त होता है परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं ये सब इसी के लाभ है इसलिए जो है इनको ध्यान में रख करके जब कुछ वो साधना करनी चाहिए जिससे की परमात्मा अनुकूल बने अब जनक जी कहते हैं है सभी भात ने बढ़ाई कि आपने हमको सब प्रकार ऐसी बड़ाई प्रदान जन्म जान जी ने अपनाई हमें अपना भक्त जान करके आपने अपना लिया अब ये जनक जी को उदाहरण है पहले तो सिद्धांत तो था की सभी जगजीव का भाई अनुकूल अब उसका उदाहरण क्या है प्रमाण क्या है ऐसा कभी हुआ जन तो जी कहते हैं हम स्वयं इस बात के प्रमाण कि आपने हमको अपना लिया और उससे क्या हुआ कि हम सब प्रकार से बड़े हो गए बड़े होने जीव की लघ्ता इसी में है कि जीव अपने आप को शरीर मानता है और संसार में लिप्त है यह उसके जीव की लघ्ता है जितना ही परमात्मा को भूला रहेगा दे भाव में रहेगा संसार के विषय भोगों में आसक्ति रहेगी उतना ही जीव शुद्ध रहेगा निम्न कोटि का है और उसको उतनी तो ही संकीर्णता होगी उतना तो ही दुख होगा उसे उसे अनेक प्रकार की हानिया दिखाई देगी उनमें हर हानि में दुख दिखाई देगा लेकिन जहाँ <irony> जीव का विकास हुआ जब तो मैंने परमात्मा के परमात्मा के अनुभव हुआ तो जीव का विकास होने लगा जीव के विकास होने के माने कमोगुण दूर होने लगा रविगुण दूर होने लगा सप्तगुण प्राप्त होने लगे तो जीव में जैसे जैसे सप्तगुण की प्राप्त होती जाती है वैसे जीव विकसित होता जाता है श्रेष्ठ बनता जाता है ऊर्जगामी होता जाता है माने उच्च स्तर उसे प्राप्त होते जाते हैं और फिर उसने भगवान की भक्ति की उपासना की और भगवान की कृपा प्राप्त की और भगवान ने फिर उसे अपना लिया तो फिर जीव का उसके समान जीव का समान फिर संसार में कौन है वो तो, तो महानतम हो गया परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा संसार में एकमात्र महानतम परमात्मा है और परमात्मा ने जिसको अपना लिया और अपने समान बना लिया तो विमान हो गया इसलिए जीव की महानता परमात्मा की भक्ति में परमात्मा के ज्ञान में है अब वो जितना ही शरीर का अभिमान करे जितना धन संपत्ति का अभिमान करे उतना ही पतन गया ये बराबर ध्यान में रखते कि बार बार रिपीट करके रहते हैं शास्त्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक बार नहीं बार बार कहेंगे लेकिन मन बुद्धि अगर उर्वरा हुई सत्यगुण उसमें हुआ तो, तो बुद्धि पकड़ लेती है और ध्यान देती है और उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं, प्रयास करते हैं नहीं तो बुद्धि अनुर्वर हुई अनुर्वर के मैने जैसे रेगिस्तानी जमीन की, ऊसर हुआ ऐसी ऊसर जैसी अगर बुद्धि हुई तो उसने कैसे ऊसर वर से कर्ण नहीं जाना उसर में चाहे जितना पानी बरसा वो तीन जनता ऐसे ही उसर बुद्धि में किता भी शास्त्र बोलते रहे कितनी भी शिक्षा की बातें देते रहो लेकिन उसर बुद्धि जैसी की कैसी उसमें कोई असर नहीं वो उसी को उसी प्रकार से पड़ा रहे इसलिए बार बार शास्त्र कहते रहते हैं कोशिश करते रहते है शास्त्र भी की कभी न कभी व्यक्ति में चेतना आवे उसके ऊपर कुछ न कुछ असर हो तो जीव को ये समझना चाहिए कि हमारा विकास हमारा सुख आनंद इसी बात में है कि हम परमात्मा के स्मरण करें ध्यान करें परमात्मा की तरफ आगे बढ़े और परमात्मा हमको अपना दे अब शास्त्र की बातों में भ्रमण मास में भी तो सही बात है कहा कि शास्त्रों में बातें लिखी हैं और सभी कल्याण की बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं लेकिन शास्त्र के बचनों को समझना आसान नहीं है सब दर्शन ऐसे बोलते हैं शास्त्रों के बच्चन को समझ में आना मुश्किल कि वह शास्त्र जैसे ये बोलते हैं कि भगवान अपना लें सब तो कोई समझता के दिन भगवान आएंगे और फिर हमको पकड़ ले जाएंगे क्या चलो हमारे साथ हमने तुमको अपना लिया है, है तो ये तो व्यक्ति की कल्पना है ऐसे नहीं मरने है शास्त्र के मर्म को समझाने परमात्मा के अपना लेने की बात बस है कि व्यक्ति के विकार दूर हो गए काम करो योग दूर हो गए धर्म में सत्य गुण की अधिकता हो गई परमात्मा चैतन्य प्रकाशित हो गया ज्ञान उत्पन्न हो गया ये सब उसको समझ में आने लगे देखने लगे बंदर पर माने परमात्मा ने अपना और फिर जीवन में जहाँ कहीं भी व्यक्ति रहे उसका उसको कहीं भी कोई चिंता न रहे न शारीरिक चिंता न मानसिक चिंता न किसी और प्रकार की चिंता रहे उसका सारा व्यवस्था उसी परमात्मा के स्तर पर परमात्मा भाव में अपने होती है वही चलाता रहेगी ये जहाँ स्थितिया आ गई तो सब समझोगे परमात्मा ने अपने अगर व्यक्ति में अहंकार बना रहा और वो अपने आप को चलाने के लिए अपने आप स्वयं चलाता रहा कि बिना हमारे किए हमारा का काम थोड़े होगा हमें तो अपना इंतजाम अपने आप करना पड़ेगा हमें तो सोचना ही पड़ेगा जब तक हम लोगों से झगड़ा पिसाद करके अपने स्वास्थ्य को शुद्ध नहीं करेंगे कहाँ तक तब तक हमें कैसे हमको सुख प्राप्त होगा तब तक, तक कैसे हमें महानता प्राप्त होगी बस यही सोचता रहा उसके माने बुद्धि में अभी परमात्मा आया नहीं परमात्मा ने उसे अपनाया परमात्मा को अपना ले व्यक्ति तो सब प्रकार से निश्चिंत पूर्ण है आनंद में ये कहते हैं कि सभी घात महीने बढ़ाई है सब प्रकार से बड़ाई अब सब प्रकार से बढाई क्या क्या भी अब जनकिन यहाँ बोल दिया तो बढ़ाई एक तो यही हुआ भगवान श्री राम जी वहाँ आए जनकपुर में महाराज दशरथ आए जनकपुर में तो जनकपुर सम्राट हैं जो महाराज दशरथ सम्राट हैं उनका एक राजा के यहाँ क्षेत्रीय राजा के पास आना ये उनके लिए बड़ाई की बात हो गई अब और राजा लोग कहेंगे कि भाई छोटे छोटे राज्य तो बहुत हैं लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ राज्य जनक जी का है क्योंकि जनक जी का सीधा सम्बन्ध सम्राट सं, से है सबसे बड़ा राजा है उससे सीधा संबंध है तो अन्य राजाओं की दृष्टि में बड़ाई की बात आ गई लौकिक दृष्टि से इस प्रकार को जिन लोग जिन ज्ञानी लोग हैं भक्त लोग हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखो जनक जी जैसा भक्त ज्ञानी कौन होगा जिनके यहाँ भगवान स्वयं आए और जहाँ उनकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया तो ये सब भक्तों के ज्ञान में भी गया थी सबसे महान कौन है इतने राजा लोग उसमें आए थे यज्ञ में जन्म धनुष यज्ञ उन सब राजाओं ने जनक जी की महानता स्वीकार कर ली और जनक जी की महानता किस लिए स्वीकार हुई जब भगवान श्री राम ने धनुष छोड़ दिया तो सब राजा लोग निराश हो गए और मान लिया कि अब तो भाई राम से ही सीता जी का विवाह होगा और जनक जी के समान कोई नहीं थे वही सबसे श्रेष्ठ महान है मैंने जनक जी के जामात्र ने जिसने की धनुष तोड़ दिया उनके सामने जनक जी के सामने अन्य सब राजा लोगों का तेज फीका पड़ गया निस्तेज होगा मैंने जनक जी को बड़ा राजाओं के विषय प्राप्त तो भगवान श्री राम जी के से सीता जी के विवाह होने के कारण से बड़ा प्राप्त हो ये तो लौकिक दृष्टि बात है आध्यात्मिक दृष्टि देखो जनक जी ऐसे भी कह सकते हैं जनक जी अत्य बड़े ज्ञानवान थे ऐसे ज्ञानवान थे विधेयक नहीं थे विधेयक थे लेकिन जब भगवान राम को देखा तो क्या हुआ बर्ब्रह्म सुखई मन क्या गा? मन ने ब्रह्म सुख भी त्याग दिया उनको प्राप्त मैंने उससे भी ज्यादा जो एक ज्ञानी व्यक्ति को उसके बाद क्या प्राप्त हो सकता है परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो सकती है परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो सकता है वो भी प्राप्त हो जाएगा उनको जब भगवान श्री राम जी को देखा तो जो जनक जी में कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से कोई भी कमी रही हो आ? वो पूरी होगी ज्ञानमान भी हो गए भक्तमान भी हो गए परमात्मा के पूर्व प्राप्त समर्पित हो गए ये सब बातों में आ गई थी उस तरफ से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी महानता से बोलू तो भगवान श्री राम जी की कृपा से भौतिक महानता भी हो गई बढ़ाई प्राप्त हो गई और आध्यात्मिक बढ़ाई भी प्राप्त हो गई इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक साधना करेंगे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारी लौकिक जो उपलब्धियां हैं वो तो सन्दृष्ट हो जाएंगे लौकिक उपलब्धियों के नष्ट होने के डर से है कि अभी तो हम ग्रस्त हैं अभी तो हमें संसारी काम करने हैं अगर हम भगवान का भजन करने लगेंगे तो सब में हानि हो जाएगी काम बिगड़ जाएंगे, ये सब धारणाएं जो है वो हो निर्मूल शास्त्र की तरफ तो ध्यान दें तो पता लगे कि सही रास्ता यही है कि परमात्मा की भक्ति परमात्मा की ज्ञान से भौतिक समृद्धि भी और आध्यात्मिक समृद्धि भी दोनों केवल भौतिक समृद्धि से कोई समृद्धि नहीं लगती है कि बहुत है लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त हुई आध्यात्मिक विकास हुआ तो आध्यात्मिक लाभ तो है ही है और उसी के आध्यात्मिक जीवन जीते हुए व्यक्ति को जो भौतिक उपलब्धि भी हो उसको अभ्युदय भी प्राप्त हो तो वो है हो तो उसकी शोभा है उसका भी एक आनंद है लेकिन आध्यात्मिकता के बिना भौतिक समृद्धि का कोई मूल्य नहीं बिल्कुल तुच्छ व्यर्थ पशु जीवन जैसा जीवन व्यक्ति का सब तो प्रकार से, से बढ़ाई प्राप्त होने के माने आध्यात्मिक जीवन से ही सब प्रकार की बढ़ाई फिर कहते हैं सारस सेसा, आप कहते हैं कि सरस्वती सरस्वती हजारों हो जाए शेषनाग भी हजारों हो जाए साहसदस्य दस हजार हो जाए मतलब हो जाए पर वे सब भगवान की महिमा गाने लगे सरस्वती जितनी जानवान है वो महिमा गाने लगे और शेषनाग के हजार हजार मुँह हजार मुख से उनकी भगवान की महिमा गाने लगे तो भी जाओ करण कल्प कोटि की भरी लेखा और कोटियों कल्प तक उसका वर्णन करते ना? तो भी वे क्या होगा कि वो भगवान की महिमा जा नहीं सकते मोर भाग्य रावर गुणगा था कहते मेरा भाग्य और आपकी गुणगा था और कहीं न कहीं सुनो रघुना था रघुनाथ सुनो फिर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसा लगे कि ये बहुत आपके की कभी लोगों की आदत होती है छोटी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते ऐसा लगता तुलसीदास जी को समय जगह अच्छी सहयोग की रुचि आ गई तो उन्होंने कहा खूब बढ़ा चढ़ा के बात कहते ऐसा लगता है। लेकिन दरअसल में सब यही है परमात्मा की महिमा का वर्णन कोई कितना भी करना चाहे कर नहीं सकता वो मन बुद्ध ऐसी जाना ही कितना सकते है वाणी में उसके वचन उसके वर्णन आतना सकता है साधारण व्यक्ति की तो बात है क्या अगर कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान हो बड़ा बुद्धिमान हो बड़ा श्रेष्ठ हो वो भी वर्णन करना चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता ये सब तो बात बिल्कुल और ये जनक जी कहते हैं कि ये अगर वर्णन करे तो भगवान की महिमा का वर्णन करें उनका पार न हो तो चलो ठीक बात यह परमात्मा अनादि अनंत है उसकी गुण गाथा अनंत है उसका कोई पार नहीं पा सकता इसलिए कहाँ तक तो क्या वर्णन करेंगे लेकिन जनक जी कहते हैं हमारे भाग्य का भी कोई पारावार इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि भगवान श्री राम जी ने उनको अपना दिया उन्हें अपना स्वीकार कर लिया यही कहते है मोर भाग्य जीव का भी भाग्य कितना बड़ा है उस व्यक्ति का भी भाग्य कितना बड़ा है जिसे परमात्मा अपना ले उसकी महिमा भी शास्त्री कहते मान संत संत परमात्मा के भक्त है ज्ञानवान है उनकी महिमा भी न शास्त्रों के द्वारा और न सरस्वती के द्वारा और न सुनाथ के द्वारा इनके द्वारा कहीं नहीं जा सकती और तो परमात्मा की महिमा तो कही नहीं जा सकती इसलिए तो दोनों की बात है मैं वही व्यक्ति यहाँ जैसे जनक जी एक व्यक्ति मान लें जीव मान ले तो ये कह सकते हैं कि उनकी उनको जैसी बड़ा प्राप्त हुई भगवान की प्राप्ति से ऐसे अन्य भक्तों के जनक जी के कहने का तात्पर्य नहीं है तो उसका वर्णन करते मैंने जनक जी ही का ऐसा भाग्य था जिसकी कोई प्रशंसा नहीं अरे कोई भी जनक जी की तरह से ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए परमात्मा उसे अपना ले, स्वीकार कर ले तो उसका भी भाग्य ऐसा ही होगा जैसे जनक जी का सबके लिए अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की बात जनक जी का अपना अनुभव है उदाहरण है अन्य लोगों के लिए वो प्रेरक है लोगों से उत्साहित हो की जैसे जनक जी का जैसा महान भाग्य प्राप्त हुआ ऐसा भाग्य हमें भी प्राप्त होना चाहिए भगवान ने जैसे जनक जी को अपना लिया उसी प्रकार से हमको भी अपना लें जैसे भक्ति जनक जी को ज्ञान प्राप्त हो गया वैसे हमको भी प्राप्त हो जा। ये जाए ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए मोर भाग्य रावर गुण का था कई न सिरा सुन रजना था मैं कैसे कहूँ एक बल मोरे हुए कैसे मैंने अगर ये कहे कि भाई जब सरस्वती जी उसका वर्णन नहीं कर सकते भगवान की महिमा का जब सुनाथ जी उसका वर्णन नहीं कर सकते तो आप इतना क्यों बोले चले जा रहे है आप समझ लोग हमसे तो होगा ही नहीं चुप रहो तो कहते हैं हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बल है उस बल से बोल रहे हैं वो बल क्या है तो कि तुम रिझो सने सुध छोरे तुम रिझो रिझो में रिझना मना है कृपा करना प्रसन्न हो जाना स्नेह सुध थोरे स्नेह से आप प्रसन्न हो जाते जो भगवान में कई लगता है भगवान उसकी कृपा कर करते लेकिन प्रेम कैसा कहते बहुत प्रेम की जरूरत नहीं है भगवान से प्रेम होने में थोड़े प्रेम से। पसंद हो। लेकिन भगवान में लोगों को तो थोड़ा प्रेम भी नहीं होता नहीं। लेकिन जनक जी कहते हैं कि थोड़ा भी प्रेम हो जाता है कार्य हो जाए और सुध के माना जाए सुध के मानी निश्चय संस्कृत में जैसे खल बोला जाता है संस्कृत में बोलेंगे सर्वं सर्वं खलु खलु इदं सर्वम खल अब खलु क्या लगा दिया बीच में खलु के मन निश्चय संदेह की बात ऐसे ही अवधि भाषा में सुख शब्द का प्र तो मैंने निश्चय जी थोड़े ही प्रेम से भगवान पसंद हो जाते हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं <coughs> लेकिन बस कमी यही होती है भगवान में प्रेम अपने में अपने अहंकार में खुब प्रेम होगा अपने स्वार्थ में खुब प्रेम होगा अपनी इज्जत में खुब प्रेम होगा इंद्रियों के जो विषर्भ होगा उनमें खुद प्रेम होगा अपने शरीर में खुद प्रेम होगा लेकिन उसका दशांश भी परमात्मा में प्रेम हो जाए सुनिए जो लोग समझते नहीं है की भगवान में प्रेम है बहुत उनको भगवान में तो तथा कथित प्रेम होता कहने मात्र के लिए प्रेम होता स्थान में अपने आप ही अपने शरीर में प्राण में मन में बुद्धि में अहकार में स्वार्थ में इज्जत में भोगों में धन में उपलब्धियों में बस प्रेम ही करने में तो बड़ा आसान लगता है भगवान में थोड़ा सा प्रेम हो क्या करो? करने में थोड़ा सा प्रेम भाई ये सब जगह भगवान भी थोड़ा प्रेम कर लेते हैं लेकिन भगवान में थोड़ा प्रेम करो तो थोड़ा भी नहीं इसलिए कहते हैं कि तुम रिझ हो शे थोड़े जब कोई भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारा ये काम बन जाए हमारा वो काम बन जाए हमारा रोग ठीक हो जाए हमारी समस्या सुलझ जाए ऐसे लोग किससे प्रेम करते हैं ऐसा लगता है भगवान से प्रेम करते हैं? लेकिन भगवान जैसे मांग रहे हैं उससे उनका प्रेम है कि भगवान से प्रेम ये समस्या आपकी रहती है जीवन में जबकि संस्था हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं इसलिए उनसे मांग रहे हैं प्रेम जो मांग रहा है जिस वस्तु को संसारी वस्तु को मांग रहा है प्रेम उसमें होता है। ऐसा नहीं सोचेगा कि दुनिया में जो बिगड़ गया गया जा रहा जाने दो अब ये अच्छा होगा क्या परमात्मा में प्रेम जब सब गया कुछ नहीं बचा तो भाई ये कहा कहीं ना कहीं तो मन लगेगा अब जब कोई तो दुनिया में कुछ कोई गई नहीं था परमात्मा में प्रेम होगा ऐसे नहीं परमात्मा से कहेंगे ये बिगड़ा जा रहा है इसी को संभालो तो ये। मैं एक तुमरी थोड़े बार बार मांग कर जोरे यहाँ तक तो ये उनकी स्तुति चल रही थी अब स्तुति के बाद में ये भी होता है कि मान लो भगवान ने उनके तरफ जनक जी की तरफ कृपा दृष्टि से देखा तो जनक जी को लगा कि भगवान इस समय विशेष अनुकूल है तो उन्होंने भी यदि भगवान राम ने नहीं कहा कि आपने इतनी स्थिति की है तो आप वरदान मांग दो लेकिन जनक जी इसका भाव समझ गए और उनसे भगवान से वरदान भी मांगे अब वरदान क्या मांगे जब सब कुछ प्राप्त हो गया भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया भक्ति प्राप्त हो गए ज्ञान प्राप्त हो गया इसमें इस स्थिति में जनक जी को जो भक्ति प्राप्त हो गई उसका संकेत जनक जी ये नहीं कहते कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञान जनक जी को पहले ही अब इस स्थिति में कहते हैं कि आपकी प्रथा से आपने अपना लिया तो भक्ति भी प्राप्त हुई यहाँ निजानी अपनाई ये भक्ति का लक्षण ऐसे तो तुम थोड़े ये भक्ति का लक्षण स्थिति में जनक जी को जो भक्ति पहले प्राप्त नहीं थी ही प्राप्त था वो भक्ति भी इनको प्राप्त तो अब इनको अब क्या चाहिए अब चाहते है की जो भक्ति प्राप्त हुई है तुम ऐसा न हो कि चली जाए ये भक्ति बनी रहनी चाहिए बस उतनी बात और भक्ति प्राप्त हो जाना तो एक बात लेकिन भक्ति बनी रहे समाप्त न हो एक दूसरी बात दृढ़ हो जानी चाहिए इसलिए कहते बार बार मांग कर जोरे मन परिहरे चरण जन भोरे मन परिहरे जन जन मे नहीं मेरा मन परिहरे में छोड़े नहीं चरण जन भोरे आपके चरण जो है वो हो भोरे मैंने भूल करके हमारा मन भूल करके भी आपके चरणों को छोड़े मैंने भक्ति का एक पहचान ये हुई तो भगवान में बढ़ भक्ति हुई तो वो भगवान का निरंतर स्मरण रखे भगवान ही उसकी मन बुद्धि में छाये रहेंगे परमात्मा भाव में ही सदा रहेगा जैसे अज्ञानी व्यक्ति संसारी व्यक्ति दे देव भाव में रहते हैं लगा रहता है कि मैं शरीर हूं व्यवहार करते हुए देव भाव बना रहेगा देह से संबंधित जो वस्तु ममत ममत्व भाव बना रहेगा और व्यवहार होगा तो उसके स्थान में जब व्यक्ति को यह आ जाए की परमात्मा में ही मन लगा रहे और फिर उसका व्यवहार चले फिर वो जीवन जीए, तो ये भी हो सकता है हमारा अध्यात्म साथ यही जाता है कि हम परमात्मा को पहचाने परमात्मा की महिमा को समझें उस परमात्मा का बार-बार बार्मरण करें और अपने चित्र को उसी परमात्मा में लगाने का अभ्यास करें और जब चित्र परमात्मा में लग करके स्थिर हो जाए की मैंने वहाँ ऐसी हटे नहीं उसी, रहे। उसी रहे। में निरंतर बना 24 घंटे उसी मनाए पर भाव में रहते ही उठे बैठे चले फिर बोले चाले काम करे सूर्य जागे लेकिन चित्र परमात्मा में लगाए वो शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा का है करते जो आत्मा का है परमात्मा का है उसी आत्मा में उसी परमात्मा में अहम भाव रहे वही अपना स्वरूप जो शरीर अपना स्वरूप में ये जीव जो प्रतिबिंबित चैतन्य है ये अपना स्वरूप में बिंब रूप जो चेतना है वही अपना स्वरूप बस इस प्रकार की स्थिति बनी रहे इसके मैंने ये शास्त्र के अनुसार हुआ एक बात तो ये हुई कि परमात्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान आप शास्त्रों का भक्त शास्त्रों तो ये कहना है कि परमात्मा का ज्ञान कुछ मुश्किल नहीं लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास करे तो उसे पता चल जाए कि शरीर, प्राण मन बुद्धि से भौतिक है इनका प्रकाश और चैतन्य है वो निख्त विद्यमान है बस वही आत्मा इसमें कौन बड़े ज्ञान तो की जरूरत है कौन बड़े भारी अभ्यास की जरूरत लेकिन जरूरत किस बात की है की हमारा चित्री आत्मा में स्थिर वो नहीं रह हमारी वासना इस प्रकार की वहाँ काट जाता है अभ्यास भी करना चाहिए जिस में लगा तो, तो ये मुश्किल में होता है भक्त लोगों को कहना है कि ज्ञान मुश्किल में नहीं होता भक्ति मुश्किल से प्राप्त होती भक्ति दुर्लभ है अब भक्ति को आप समझो भक्ति के मैंने भजन दिनदार करते रहे इसको भक्ति कहते हैं ये नहीं है ये भक्ति प्राप्त करने का साधन है हम नाम जब कर रहे हैं तो भक्ति प्राप्त करने का साधन अब साधन को भी भक्ति ही मिली एक साधन भक्ति हो गई एक साधे भक्ति लेकिन ये सब साधन है भजन भी साधन है नाम जब साधन है उपासना भी साधन है ध्यान भी साधन ये सब साधन है साधन के बाद भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति हो गई साथ क्या हुआ ये सब करते करते चित्ते आत्मा में परमात्मा में स्थिर हो गए हडी जो होकर ये उस भक्ति हो गई अब परमात्मा से मन विस्तृत नहीं होता परमात्मा के चरणों में भक्त कहेंगे भगवान के चरणों में मन लगा रहे एक प्रकार के ये कह सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि जो अपना साक्षी चौतन्य है जिसको धन ने जान लिया जा यही आत्मा परमात्मा है परमात्मा का ये रूप है उसी में चित्र लगा रहे भगवान तो के चरणों में लगा लिया कहीं कहीं ज्ञानी लोग शास्त्र में कहते हैं वेदांत के लोग कहते हैं कि अगर हमारा मन वेदांत के उपनिषद की गलियों में बनने विकल्ण करता रहे तो समझो भक्ति प्राप्त हो गई माने हम हर समय उपनिषद की सिद्धांत की बातों का स्मरण करते रहें, उन्हीं रहे। के ऊपर विचार करते रहें, अकेले बैठे के उन पर विचार कर रहे हैं दूसरा तो देखिए उपनिषद के वाक्यों के ऊपर दूसरे लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं तो माने जैसे संसारी व्यक्तियों की बुद्धि विषयों में विचरण करती है ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों की बुद्धि वेदांत सिद्धांत के वे उपनिषद के वाक्यों में अन्न विचरण करती रहे अन्न करती रहे तो बुद्धि भक्ति है वो भी परमात्मा ही के जो शास्त्र हैं वो उपनिषद हैं वेद हैं वो भी परमात्मा की बाणी समझो कहीं कहीं कहते हैं और कहीं कहीं, कहीं कहते हैं वही परमात्मा की चरण हैं जैसे परमात्मा को पकड़ना हो तो परमात्मा के चरण पकड़ो तो परमात्मा के चरण कहाँ मिले तो परमात्मा के जो शास्त्र हैं वेद हैं उपनिषद है यही भगवान के चरण इन्हीं के पकड़ लो इन्हीं को पकड़ लो मतलब इन्हीं के बराबर अध्ययन करते रहे इन्हीं का विचार करते रहो इन्हीं का चिंतन करते रहो इनके के ऊपर विचार करते रहो अगर लगातार इस लगेगा तो भगवान के चरण पकड़ लिए और तो फिर चरण क्या करेंगे इस प्रकार कहते हैं तो किसी भी प्रकार से बात समझ में आए तो ये होना चाहिए की हमारा चित्र परमात्मा के चरण में लगा निरंत करके अपने बस यही आपके जनक जी तो चुप हो गए उनकी प्रार्थना पूरी हो गई वरदान भी मान लिया हम मान लो भगवान राम ने वरदान दे भी दिया कहा भगवान राम इस समय है जनक जी के दानादानाद तो की लीला कर रहे है। है। तो हैं भगवान की लीला तो कर नहीं रहे हैं तो समय भगवान की लीला कर रहे होते तो भगवान की तरफ बहुत अच्छा हम आपको वरदान देते हैं तुमको अच्छी प्राप्त हो जाएगी वहाँ जब देखते उत्तर कांड में कि तो की ने भगवान की प्रार्थना तो की उस समय काग के सामने जो भगवान आए थे तो कोई नर्ला नहीं कर रहा वो नहीं थे वो तो जो भगवान के परम परमात्मा है वही साक्षात का